जय जय गुरु गोरंग गुरु पाद पद्मी शिल भक्ति वैभव पूरी गोस्वामी महाराज जी की जय सपा शिला जय शिला गौर किशद बाबाजी महाराज की जय जय श्री अस्वचिदानंद भक्त विनोद की जय वैष्णव सर्व श्री जगन्नाथ दस बाबाजी महाराज की जय गौरी श्री कृष्ण चौतन प्रभु नित्यानंदाथ श्री श्री गौर भक्त जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास गणेश राय रामानंद रूपानु गुरु समानंद बहुश्रीनिवास रामचंद गोरिया रूपानु गो श्री जगन्नाथ जी महाराज विपल्लाथ खेत्र जी हरिम संकित सभा में गुरुचरण में अनंत शास्त्रांग कर दंडवध करते हुए अभिन्न गुरुपाद पाद पद्मी शिल परमहस गुरु नित श्री श्री भक्ति बैभा महाराज जी के चरण में अनंत ज्ञापन करते हुए सभा श्री पहुपाध जी के चरण में अनंत उन्नति करते हुए सभा में उपस्थित सभापति महादाय अचुतालाल भट्टी महाराज यशोदा बाबा वन महाराज जी मणि महाराज सबको के चरण में सभा में उपस्थित जितना सारे तिरणी पाद ब्रह्मचारी बिंदु सबको के चरण में सत्य मंडली मंडली करते हुए बाक पुष्पांजलि का माध्यम में श्री चैतन्य महाप्रभु का अवदान वैशिष्ट्य के बारे में चर्चा करने की आदेश हुआ गुरु पद द्वंदम भक्त विन्द समित चैतन प्रभु वंदे नीता नंद सहोदित श्री नंद नंदन वंदे राधि नंद चरणदय गोपीजन सामुक्त बिन्दा मनोहर वंशा कल्पतरुवश्य सिंधु पतिता नंग पावने वैष्णवभ्यो नमो मुकं लंग लयति यहां वंदे परमा वृंदावई तुलसीदे वै पिया वै केशव कृष्णभक्तिपदी देवी स्वत्व नारायण नमस्कृत वैसं ततो जयो सरस्वती संकर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरीपत्र प्रकाशने सदाक्त गुरु भक्ति भक्ति प्रमदा जगद हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे, हरे, हरे। हरे राम हरे राम राम राम हरे नहीं नैतात मनो में तब कथा कुंठना नहीं नैतात मनो में तब कथा कुंठना संप्रियते दुरीतुष्ट साधु तीव्र काम हर्षसोक वय सनर्तन कथम तव गति दीना तस्थति सिसिलो शिशिक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी बहुपा जी ने बताए ये जगत का जितना सारे आदमी हैं जगतवासी परम सत्व वस्तु से बहुत दूर चले गए श्री सरस्वती ठगो जी ने बताए जगतवासी भोग और मोक्षों का जो हेरा है इस अंधरा में फंसकर परम सत्व वस्तु से बहुत दूर चले गए परम वस्तु से इतना दूर चले गए कि इन का सामने परम सत्व वस्तु का बारे में थोड़ा चर्चा करने जाओ तो ये निर्भीक अकत्व सत्व कथा सुनकर वो भयभीत हो जाता है सुनना नहीं चाहता सिलस सरस्वती गुर ने बताएं मैं कौन हूं इस बात का चर्चा नहीं होने का कारण जितना सारे समस्या है सारे हमारा जिंदगी को घेर लिया है जो सनातन गोस्वामी जी ने परात पर अखिलेश्वर श्री चैतन महाप्रभु का सामने ये प्रश्न रख दिया जे के आमी कैने मोरे जारे तापो त्रॉय यहां नहीं जानी कोई मोर ये जो एक ठो ये जो प्रश्नो चैतन्य महाप्रभु का सामने रख दिया ये प्रश्नों का समाधान होना चाहिए सिलो प्रभाजी ने बताए अधखक्ष जो वस्तु का सेवा कोई नहीं करना चाहता अध वस्तु का सेवा कोई नहीं करना चाहता और बिना बताए माया देवी का सेवा करने के लिए अक्षज वस्तु का सेवा करने के सब आदमी तरसते हैं दे आर ऑल बिजी टू सर्व माया देवी सिलो जीबो गो साई जी ने बताएं ये अधक्ष जो वस्तु किसको बोला जाता है महाराज अक्षज वस्तु क्या है अधक्षज वस्तु क्या है इसका बारे में जानकारी चाहिए श्रील जीबो जी ने बताए अधिक अखज ज्ञानम तथा इंद्रियज ज्ञानम जेन इति अधक्जम जो, जो, जो।, जो तत्व वस्तु अपना सराट महिमा में विराजमान रहता है हर वक्त किसी भी हालत से अपना महिमा से विचुत नहीं होता और जो हमारा ज्ञान का इंद्रियों का प्रयास को ठुकराकर अपना महिमा को अपना महिमा में प्रतिष्ठित रहते हैं इसको ही अधखक्ष जो वस्तु बोला जाता है सिलो प्रभाजी ने बताए ये जो श्लोक हमने पहले बताया इसमें श्रीलो प्राद महाराज जी श्री नरसिंह भगवान का सामने रो रो कर कह रहे हैं इसका ही समाधान अभी निकलेगा चैतन्य महापो का अवतर का जो कितना बड़ा कृपा है ये निकलेगा इसमें श्लोक में बताया प्रहलाद महाराज जी हमारा ये जो बद्ध मन है हमारे ये मन किसी भी हालत से आपका चरणों में जाता नहीं आपका चरण में लगन लगने का तो रास्ता एक ही है पोपा जी ने बताएं ये जगतवासी बद्ध जीव किसी भी हालत से अपराखित जगत का साथ नाता नहीं जोड़ सकता those who are bonded soul they cannot get in connection with the transcendental world at any cost द ओनली वे ओपन बिफोर यू एक ही रास्ता खुला हुआ है वो क्या साउंड वाइब्रेशन अपराकित शब्दो ब्रह्मो का सहारा ले ले तो आपका लिए संभव है ये अपराखित तो शब्दो ब्रह्मो क्या है आ शब्द सामान्य क्या है इसका बारे में चर्चा करने जाए तो बहुत समय लग जाएगा लेकिन एक बात ध्यान से सुन लेना से हमारा स्वरूप गोसाई जी जितना सारे गौड़ीय परिवार है गौड़ी समाज का जो कर्णोधार है जिसको पोपा जी ने बताएं, अपरा वैदांतिक तो आचार्यो संरक्षण ही को आचार्य जो प्रबर इन्होंने सुंदर बताया उस लोग को उस जी सुंदर व्याख्या करते थे हेलो दुनी तो खेदया या प्रथ मिलो दमोदया सम्मो विभोदया समोदया माधुर् मर्यादया भक्ति विनोदया रसोदया चितर पीतन मोदया श्री चैतन्यो दया निधे तब दया भूयाद मंदोदया दया तो बहुत किस्म का होता है सिलोपा जी बताते हैं दया नमक दयो दया ये जो दया में मोणता है सुंदर भाव है इसमें जो दाता है दाता से ग्रहीता का हाथ में यह दान पहुंचता है लेकिन दाता भी बहुत किस्म का है आग्रहिता भी बहुत किस्म का है इस दुनिया में कम नहीं है कोई पैसा मांगता है कोई इज्जत मांगता है कोई विधवा मांगता है बहुत किस्म का मांगने वाला आदमी है दुनिया में आदाता भी बहुत है आज जो अभावग्रस्त जीव है वो अपराखित जगत का ये जो अपराखित दया, दया जिसका बारे में इन लोगों का कोई खबर नहीं है सिल पोपा जी ने बताते हैं जे जिस दया देने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ये भूमंडल में अवतीर्ण हुए ये दया किस प्रकार का है इस दया का क्या लाभ है ये समझने वाला आदमी ये दुनिया में ऑलमोस्ट नील समझता नहीं कौन सी दान गोपाल जी ने बताया कि जो दान श्री चैतन्य महाप्रभु देने के लिए आए वो ध्यान क्या है उसका यूटिलिटी क्या है किसी भी वस्तु आप मांगो तो वो मांगने का पीछे वो वस्तु का क्या यूटिलिटी है इसका बारे में आपका ध्यान होना चाहिए ना तो तब तो आप मांगोगे नहीं जो वस्तु का कीमती आप जानते हो क्या लाभ है तभी वो वस्तु का आप मांगने के लिए व्यस्त हो जाओगे लेकिन जो वस्तु चैतन्य महापभु देने के लिए आए भूमंडल में अवतीर्ण हुए करुणा उन्नत उज्जवल श्रेम हरि पुरट सुंदर कदम संदिपित सदा हृदय श्री सची नंदन श्री सची नंदन कौन वस्तु दाने के लिए दान करने के लिए आए हैं मनुष्य जन्मो का जितना सारे इतिहास जितना तब एक्सटेंडेड फॉर्म में जा सकता है इवन दे कैन नॉट थिंक अबाउट इट ये सोच भी नहीं सकता अब मांगना तो दूर की बात है मांगे तो पाप की बात है लेकिन ये सोच भी नहीं सकता क्या वस्तु देने के लिए आए हैं जब से स्वरूप गोसाई जी ने बेनारस से आकर वाराणसी से आकर श्री चैतन्य महापुरु का चरण में एकदम साष्टांग दंडवत करके रोना शुरू कर दिया तो जो श्लोक हमने बताया अभी हेलत दुनी तो खेद मिलो दमो दया श्लोक को गाया था ये श्लोक का विचार करो तो आएगा तो महाराज ये चैतन्य महापू का दान का वैशिष्ट्य क्या है जो दान ये जगत में स्वल्प जिस दान का मिलने का बाद वो दान का जो इफेक्ट है उसका जो फल है उसका ड्यूरेशन बहुत शॉर्ट है वो वस्तु लेके ये मर जगत का आदमी मरणशील आदमी बेकार ये चौदह भवन में भटक रहा है चैतन्य चरता में तो मैं सुंदर बताएं ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भगवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज ये भक्ति लता बीज सामान्य भक्ति नहीं है जो भक्तिलता बीज प्राप्त करने का बाद सदगुरु का अनुगत्व में अनुशीलन करते के कर। जो सदगुरु गौड़ी गगन में श्री स्वरूप गोसाई का अनुगत्व में है स्वरूप रूप अनुगत्व में जो हमारा गुरु आए है ये लोग का अनुगत्य करने से आपको बाद में पता चलता है ये कौन वस्तु का श्री चैतन्य महापू जगत में आए हैं लेकिन इसका जो टेस्ट है इसका जो आस्वादन ये देने के लिए ही गौड़ी गण में जितना सारे पहुंचे हुए संत है गौड़ी और वैष्णवगण ये बद्ध जीवों को एक इसका आस्वादन देने के लिए तरसते हैं महाराज ये तो भटक रहा है इसको ये कीमती चीज का थोड़ा आस्वादन करा दे तो शायद ये चीज प्राप्ति करने के लिए भागे दौड़े हमारा पास आए बेचैनी उसका अंदर में पैदा हो जाए लेकिन दुर्भाग्य की बात है हमने हम अपना नाम हम अपना नाम गौड़ी समाज में रजिस्ट्री कराया जब हम घर छोड़े हमारा जिंदगी का मकसद था जी श्री चैतन्य महाप्रभु का अन्नेश अन्यषण या तो कृष्ण भगवान श्री कृष्ण का चरण किया अन्वेषण जो चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण होते हुए वे अपने आचरण करके दिखाया वो एक्सिबिशन फास्ट शुरू हुआ था नवद्वीप में कदाचित मिश्रा वास भजपतिशुत उहात स्वत उदिगुर्गम भूज का विकल विकल गो बचा इत्यादि श्लोक का चर्चा समय हो तो कभी होगा लुटनो भूमो का का बिकल बिकल गो गचा रोदनो गौरांग हृदय उदयत मदोय थी ये चैतन्य महाप्रभु किस चीज देने के लिए आया है ये असाधन क्या है ये चैतन्य महाप्रभु पु जब पूर्वाश्रम में नवोद्दीप धाम में लीला किए मिश्रावासे कदाचित मिश्रावासे ये एग्जिबिशन शुरू हुआ था दट वाज़ द फर्स्ट एग्जिबिशन स्टार्टेड एग्जीबिशन में कोई कुछ, कुछ सी को समझ में नहीं आया जे ये, ये कैसा भाव है महाप्रभु क्या प्रभु का क्या भाव है लेकिन श्रीनिवास आचार्यो आदि जितना सारे भगवान का पारसा समझ गया ये पागलपंती नहीं है जो वस्तु देने के लिए प्रभु का आगमन हुआ ये तो पहला पहला इसका शुरुआत है बहुत सारे आदमी हमारा चौतन्य और चौथानंदवाद तो में, में जो है श्री चौत ने बताए जो, जो आगे कहो आर एहो बात जो आगे कहो आर यह बात का अनुकरण करके ये बात का अनुसरण नहीं करता है यह बात का अनुसरण करना तो दूर की बात है इसको अनुकरण करने का धृष्टता प्रकाश करता है और बाद में वो क्या करता है एक एक भजन का जो अंग है उसमें शैथिल्य प्रकाश करता है दे इग्नोर इट एंड डायरेक्टली संभव नहीं है इसलिए प्रबोधानंद सरस्वती बात सुंदर बताए यथा यथा गौर पदार बिंद बिंद तो में कृतोपन्न राशि तथा तथा हृदय अकस्मात अकस्मात राधा पदम्बुज सुधाम्बु राशि गौर पदार बिंद बिंदे तो भक्ति में कृतप राशि तथा तथा उत्सर्दी अकस्मात राधा पदम्बुज सुधांशि ये ये बात जो आगे कहो हो आर ये अनुकरण करते करते वो लोग तो जीव हो जाता है भागवत का एक भी श्लोक का अनुभव नहीं है दे कैन नॉट फील इट फैंटास्टिक जोकिंग इतना बड़ा जोकिंग है भगवत का एक भी स्वरूप कोई अनुभव नहीं है बिना अनुभव भजन राज्य में कुछ नहीं है जो चौतन महाप्रभु का ये जो स्थान है ये जो पुरुषोत्तम क्षेत्र नीलाचल क्षेत्र भक्तिवरत ठाकुर जी ने बताए गौड़ी मठ का जितना सारे भजन करने वाले सचमुच है वो भजनशील आदमियों को लिए ये जो नीलाचल धाम सर्वश्रेष्ठ रसाधन का जगह जाएगा सर्वश्रेष्ठ ये जो विप्रलम्ब रही है गौड़ी गण के लिए ये स्थान है जहां विप्रलम्ब का ज्यादा आसाधन होता है भगवान का अचैतन महापहु पल पल में ये गंभीर में मंदिर में रहते हुए जो सब एक एक करके भाव को प्रकाशित किए हमारा दरकार नहीं किसी के सामने दौड़ दौड़झाप करने का हमारा ये महाराज जी जिसका स्वतोर्ति के लिए आए हैं मेरा गुरु जी का बस कभी कभी भेंट होता था और देख के मैं चौंक जाता है क्या है ये क्या कौन सी संत है कैसा है दोनों में आपस में कितना सूरा भारी चर्चा और रोना धोना क्या प्रेम की बात है महाराज ये कोई सामान्य नहीं है इनकी चरण में हम किपा बर्थन कभी भी देखे हैं गौर कथा में निमज्जित हो जाते और महाराज हमारा कब ऐसा कीपा होगा कब हम अपना कपट भाव को विसर्जन देके महाराज जी का चरण का वास्तव कृपा हमको लाभ हो जाए इस, इसी के लिए तरसते हुए हम इधर आए हैं महाराज जी का चरण में जितना सारे दान जगत में है वो सब दान में क्या लाभ आपका है और ये चैतन्य महा वो देने के लिए जो आए हैं लाभ समझने के लिए आपको बहुत दिन गुरु वैष्णव का चरण में रहकर वास्तव अनुगत्व के द्वारा में रहकर फिर आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप यदि मंगल चाहो तो तबे क्रम धरो इत्यादि भोक्ति ठाकुर ने बताए हैं क्रम को आप तोड़ फोड़ के जल्दीबाजी करोगे तो उसका नतीजा भयंकर है इसे भक्तिवीनो बहुत सारे आपका चीज लिखे हैं मनोशिक्षा में रघुनाथ दास गुसाई लिखे हैं ठाकुर जी ने लिखे हैं और ये जो अवदान वैशिष्ट हो इसका बारे में अनंत काल चर्चा करें तो इसका तो कोई पारापार नहीं है चैतन्य महाप्रभु रूप गोसाई को जब इलाहाबाद में गंगा किनारे बैठकर जब ये सब रसा सदन रसा का एक बूंद चका रहे थे तो चो चैतन्य वहां पर बोला सोनातन कृष्ण आनंद रसो पारा बार इसका कोई ठिकाना नहीं है इसको ये सब रस का जो समंदर है इसको एक बूंद तुमको चकाने के लिए जो हम इतना दिन से तुमको बता रहे हैं सब सब बताएं एक बूंद तुमको चकाने के लिए और कुछ नहीं ये सब चक जाओ तो समझ में आएगा लेकिन महाराज हमारा ऐसा दुर्भाग्य है सिलो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर शिलो पहुपात का जो चैतन्य महाप्रभु का धारा में जो कृपा का वैशिष्ट्य है चैतन्य महाप्रभ का यह समझने के लिए मैं तैयार नहीं हूं मेरा टारगेट था पहले घर छोड़ने का टाइम में कृष्णा नेशन लेकिन बाद में वो डाइवर्टेड होकर हमारा कामिनी कांचन प्रतिष्ठा संग में हम व्यस्त हो गए हम जानते नहीं है कि काल हमारा मौत सामने खड़ा हुआ है मौत क्या चीज है इसका साक्षात्कार करो वास्तव जीते जी अनुभव करो तो जितना सारे पागलपंदी सारे बंद हो जाएगा सारे बंद हो जाएगा कोई नहीं किसी को शासन करने का दर नहीं ऑटोमेटिकली दे कैन बी रेगुलेटेड सेल्फ बहुत बोलने का गुरु वैष्णव का कृपा से बोलने का इच्छा लेकिन समय भी अतिक्रांत हो गए बोलने का टाइम लिमिटेड है अब महाराज जी के चरण में ये कृपा करते हुए श्री प्रहलाद महाराज का वो श्लोक दोबारा दौड़ा के यहाँ विश्राम देने का प्रयत्न करते हैं नोत मनो में तब कथा सुब कुंठना नई मनो में तब कथा सुब कुंठना दुरीतुष्ट माधु तीव्रम कामातुरम हर्ष सोक भय नस्म कथम तब गति मिश्रा मीना कथम तव गतिम बि मिश्रा दीना वाचा कल्प दुर्वश्यव पतिता न पापन नमो